श्री विष्णु सहसनाम स्त्रोत्र कांकर आदरण यहाँ धनवंत धन इच्छया तथा चेद विश्वकर्ता को नमुचे बंधना व्यासवचनम जिस प्रकार मनुष्य धन की इच्छा से के आदर पूर्वक स्तुति करता है उसी प्रकार यदि विश्वकर्ता की स्तुति करे तो कौन बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा सहस्त्र नाम संबंधि व्याख्या सर्वसुखावा श्रुति स्मृति मूला रचिता हरिपाद यह सर्व सर्वसुखदाय श्रुति स्मृति सहस्त्र नाम संबंधि व्याख्या श्री हरि के चरणों में समर्पण की जाती है इत श्रीमद्त् परमहंस परिवराज काचार्य श्री श्री गोविंद भगवत श्रीगोविंदूज्यपादिष्य श्रीम्श्शंक विष्णुसहस्रनामस्त्र भाष्य संपूर्ण